चार छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डाला तूने, एक निर्दोष और ईमानदार ड्राइवर का खून किया तूने, सारी दुनिया उस ड्राइवर को गुनाहगार समझती रही और तूने एक बच्चे को दस बाई दस के कमरे में पिछले छब्बीस साल से बंद करके रखा हुआ है तू मुझे बताएगा कि क्या लीगल है और क्या इलीगल विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा और फिर उसने रमाकांत के चेहरे पर थूक दिया आई थूक विक्रांत का थूक पड़ने के कारण रमाकांत की आंखें बंद होगी जानवर भी कहलाने लायक नहीं है तू अरे बच्चों के परिवार के बारे में नहीं सोचा तो कम से कम मासूम बच्चों पर तो तरस खाली होती तूने आखिर क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने तेरा अब जब खुद के बच्चे पर आ रही है तो बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना अब जरा सोच मैंने तो सिर्फ अभी तुझे धमकी दी है तब तेरी हालत ये हो रही है और जिन बच्चों के साथ तू ने सब किया उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी देख अब तू बहुत प्यार करता है ना तू अपने बेटे से अब देख तेरे कर्मों की सजा तेरा बेटा भुगतेगा अब देख और महसूस कर औलाद को दर्द मिलने पर कैसा लगता है नहीं, नहीं, नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे उसे कुछ मत करना रमाकांत गड़गड़ाने लगा वो अपने हाथ जोड़कर टेबल पर ही सिर रखकर रोने लगा मैं मैं सब कुछ बता रहा हूँ सब कुछ जो सजा देनी हो मुझे दो मेरे बेटे को कुछ मत करो उसे छोड़ दो सत्ताईस साल पहले की बात है उस रात रमाकांत अपने दोस्तों अशोक और करण मल्हान के साथ अपने घर पर बैठा शराब पी रहा था उस दिन उसका बेटा रोहित एक महीने का हुआ था इसी खुशी में रमाकांत ने अशोक और करण को घर पार्टी के लिए बुलाया था रमाकांत अपने हाथों से खाना बनाकर अपने दोस्तों को खिला रहा था तब रमाकांत की वाइफ भी जिंदा थी लेकिन वो लीवर फेलियर से जूझ रही थी ऊपर से अभी एक महीने पहले ही उसने बच्चे को जन्म दिया था सो तो उसकी तबीयत काफी खराब थी रमाकांत उसके इलाज में काफी पैसा खर्च चुका था और अब वो पूरी तरह से हार मान चुका था उसने मान लिया था कि अब वो अपनी पत्नी की जिंदगी नहीं बचा सकता रात के खाने के खाने बाद रमाकांत अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था बात बात में ही अचानक से अशोक बोल पड़ा भाई हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके भाभी को शहर लेकर चलते है वहाँ इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएगी छोड़ो रमाकांत ने अपने गिलास की शराब को खत्म करते हुए कहा कोई फायदा नहीं मैं हर बड़े हॉस्पिटल जा चुका हूँ कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही बस एक ही रास्ता है उसे इलाज के लिए अमेरिका ले जाना पड़ेगा लेकिन इतने पैसे कितने पैसे लगेंगे अमेरिका जाने में करण ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा हम कुछ तरकीब निकालेंगे क्या पता कुछ हल निकल जाए छोड़ो यार लगभग दस लाख तो सिर्फ ट्रांसप्लांट में लग जाएगा और फिर वहां जाने आने का खर्चा अलग हम तीनों अपना घर भी बेच दें तो भी कुछ नहीं हो सकता रमाकांत ने बेहद निराश होते हुए कहा पांच लाख करने चौंकते हुए कहा अच्छा एक काम क्यों नहीं करते मेरे घर ले चलो भाभी जी को मेरे पापा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से इलाज करते हैं वहां भी देख लो क्या पता कोई जड़ी बूटी काम कर जाए अरे कुछ नहीं होगा यार अब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया रमाकांत ने निराश होते हुए कहा अच्छा एक तरकीब है तुम लोग अगर साथ दो तो मैं पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ अशोक ने बीच में ही बोलते हुए कहा क्या? क्या, क्या करना होगा मैं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ रमाकांत की एक उम्मीद की किरण जगी क्या काम है कुछ इलीगल तो नहीं है ना चोरी वगैरह करने का तो प्लान नहीं बना रहे तुम कर पूछा नहीं पागल हो क्या इलीगल काम क्यों करूंगा काम तो बिल्कुल जायज है और अगर हम इसमें सफल हो गए तो फिर इतना पैसा होगा कि भाभी जी का इलाज भी हो जाएगा और हम तीनों काफी अमीर भी बन जायेंगे बताओ क्या करना होगा मैं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ कुछ भी लेकिन अपने बच्चे को मैं बिना माँ के नहीं देख सकता रमाकांत ने लगभग रोते हुए कहा शांत हो जाओ शांत हो जाओ सब ठीक हो जाएगा अशोक ने उसे चुप कराते हुए कहा फिर उसने आगे कहा तुम लोगों ने गजेंद्र ठाकुर का नाम सुना है जिसने कर्जत वाली माइंस का ठेका लिया है हाँ वो सिल्वर माइंस ना तो क्या तुम उसमें चोरी करने के प्लान बना रहे हो करने चौंकते हुए पूछा अरे सुनोगे अशोक ने उसे आंख दिखाते हुए कहा मैं उस माइन्स में एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ खादान के अंदर सारे बम धमाके मैं ही करवाता हूँ गजेंद्र को इस माइंस का ठेका लिए हुए कई साल हो चुके हैं वो माइंस के भीतर काफी खुदाई करवा चुका है और उसने बहुत पैसे भी कमाए लेकिन अब उसने वहाँ खुदाई करवाना बंद कर दिया है क्योंकि उसे लगता है कि अब खदान में चांदी का भंडार खत्म हो गया है लेकिन सच्चाई कुछ और ही है अभी भी उसमें काफी चांदी है इतनी तो है ही की हम तीनों के तीनों करोड़पति बन सकते तो हम क्या करने वाले है खदान तो गजेंद्र की है ना हम वहा क्या कर सकते रमाकांत ने सवाल किया उस समय गजेंद्र खदान का ठेका बेचने की सोच रहा है और वो बहुत सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट दे देगा अगर हम उससे कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां खुदाई करना शुरू कर दें, तो फिर वहां मौजूद सभी चांदी निकाल सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या रमाकांत ने सवाल किया कॉन्ट्रेक्ट खरीदने के लिए एक लाख रूपये चाहिए और फिर खुदाई की मशीन के लिए लगभग तीन लाख रूपए कुल चार पांच लाख का खर्चा है अशोक ने बताया कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा इतने पैसे मैं अपना घर बेच दूंगा लेकिन अपनी वाइफ को मदद नहीं दे सकता रमाकांत ने जवाब दिया ठीक है मैं भी अपने घर से कुछ पैसे मांग कर ले आऊंगा करने जवाब दिया इस बात के चार महीने के भीतर ही उन तीनों ने गजेंद्र ठाकुर से खदान का ठेका खरीद लिया काफी मशक्कत के बाद उन्होंने खुदाई की मशीन का भी इंतजाम कर लिया था खदान के भीतर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी क्यूँकी अशोक को खदान के बारे में अच्छी जानकारी थी सो एक दो दिन की ही खुदाई में उन्हें चांदी का भंडार मिल गया रमाकांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा वो बहुत खुश था कम से कम अब वो अपनी वाइफ को मरने से बचा सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई इन तीनों को खदान के भीतर से चांदी का भंडार मिला ये खबर तेजी से फैलने लगी फिर जब गजेंद्र को इस बात का पता चला तो वो अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच गया उसने फिर से खदान पर अपना कब्जा जमा लिया और इन तीनों को वहां से बाहर फिखवा दिया जब इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की तो उसने इनके कॉन्ट्रैक्ट का पैसा वापस कर दिया और जो मशीन लाए थे उसका भी पैसा दे दिया इन लोगों ने गजेंद्र से समझौता करने के लिए उसे चांदी के भंडार में से भी कुछ हिस्सा देने को तैयार थे लेकिन वो नहीं माना उसने इन तीनों को अपने गुंडों से पिटवा कर बाहर कर दिया उस वक्त गजेंद्र ठाकुर बहुत बड़ा नाम था इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी उसका सामना कर सके इसी बीच रमाकांत की वाइफ की भी डेथ होगी और उसका बेटा अनाथ हो गया रमाकांत अपनी वाइफ भी खो चुका था और अपना घर भी वहीं से उसके भीतर बदले की आग जली उसने किसी भी कीमत पर गजेंद्र ठाकुर से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने का प्रण किया रमाकांत ने अपने बेटे रोहित को खुद से दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ सुरक्षित रख दिया फिर वो गजेंद्र को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगा उसके साथ अशोक और करण भी शामिल थे क्योंकि तो रमाकांत के साथ ही ये तीनों भी गजेंद्र द्वारा बहुत प्रताड़ित किए गए थे रमाकांत ने गजेंद्र को किडनैप करके उसके परिवार से फिरौती मांगने का प्लान बनाया उसका प्लान था कि गजेंद्र के परिवार से उसकी फिरौती के एवज में खूब सारे पैसे मांगेंगे हालांकि रमाकांत ने कभी इस तरह का कोई काम किया ही नहीं था फिर भी उसने गजेंद्र को किडनैप करने के लिए पूरी प्लानिंग की इसके लिए उसने गजेंद्र की रेखी की उसके आने जाने के वक्त गाड़ी का नंबर सब कुछ उसने नोट किया फिर गजेंद्र को मुंबई लोनावला हाईवे से किडनेप करने का प्लान बनाया गया